बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद चैतन्य प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंद नंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन समयूत बिंदव मनोहर वनशाकश कृपासे व्यवचु पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक वाचा लंगुंग गिरी यदिपातमह वंदे परमानंदमाधव वृंदावई तुलसीदे वै पिया वै केशवश्ण भक्ति पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर मनोरतम देवी सरस्वती तथोजो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपद्रस्व प्रकाशने गुभक्ति चा। भक्ति, भक्ति प्रमदा जगोदरुण्य धैय सदा परीभवनमीष्टदोहम तीर्थस्प भीषिता शरण्यम भेतातिहम पुनतपालीपोत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्तज सुतराजक्ष धर्मेज वचा जदगा माया मेघ दैत्यपीत वंदे महापुरश ते चरणारविंद यद्लवनखचंदमि छटाया विस्फुजीत किबोध स्वदर्शी पूर्णनुरागरसागर सारूर्ति साराधिकमय कदा कृपा कौत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनतानंद श्री आदत गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानु अजानुलितुजौ कनका बदा संगेतनकमलायुताक्ष विषाबर दिजवरौ जुगोधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो कूणा भूतकारो प्रणमो श्री गुरुभूष करवकनाथ जगच्चु श्रीसुख तम पारश्रय तमादेव पुषोपुराण तमालवर्ण सुवता संसारसमुद्रसे अजामहे भगवत स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी जस्ते हृदय संवी दंग सिंह महामजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे किष्न, कृष्न, कृष्न, कृष्न, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जो प्रेक्षक सोत्प्रेक्षकवादीमोधनी धनी जो वैक्त जीवेशरो जृष्टेद मनु प्रविष्ट ऋषिना सुप्त कुललायथथ तंकलरस्तनीम भयेद्रम हरि जो आदिमो सोक्षकवादिमोनिदनी जॉ व्यक्त जीवेशरो जॉश्रृष्टेदु प्रविष्ट ऋषिना चक्रे पुरो सा जं संपद जहां तो जमन सही सुप्तो हो कुलय जथा तम कई बल्ल निरस्त निम भय श्रम हरि हरीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं बहुत खेत के साथ बताए इतना बड़ा एक वास्तव स्वत्व को किसी ने पकड़ नहीं पाती क्या अजीब बात है इतना बड़ा सच्चा है सत्य वस्तु है जिसको कोई नहीं पकड़ पाता है सिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपात अक्सर एजुकेटेड समाज में बोलते थे इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोल्यूट गुड देन आई मास्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉयस ऑफ पॉपुलरिज्म and listen only to that of the रियलाइज्ड soul। अगर हमको वास्तव सत्व वस्तु को चाहिए तो दुनिया में जितना advisor है हमको उपदेश देने वाले हैं सब कोई का उपदेश को टाल दो और एकमात्र सदगुरु वैष्णवों का उपदेश ग्रहण करो इसमें सारा समाधान आपका हो जाएगा कोई असुविधा नहीं होगा। इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन। दो सेज़ेस आफ्टर लॉन्ग हैव गिवन एस एम स्र ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज बट वी आर सो फुल दैट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट ये भारतवर्ष साधु संतों का देश है सदियों पुराना इसमें जितना सारे सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने बड़ा विचार करके भजन करते करते जो सत्य वस्तु को प्राप्त किए हैं हमारा सामने धर दिए हैं लेकिन हम इतना अकलमंदी है इसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं इसलिए उपनिषद में बार बार बताएं उत्तिष्ट तो जागृत प्राप्त वरान निबोध तो, तो धारा निशी दुर्गम पथस्तत कवय वदंती कवयो जो मनीषी लोग है वहां ऋषि मुनि है वो लोग बार बार आपको सावधान किए उठो जागो अब बोले महाराज जो जागा ही तो है नहीं जगा नहीं है उठो जागो वास्तव चेतना को लाओ हृदय में जो चेतना लेकर चलता फिरता मुर्दा का मापी घूम रहे हो आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दैट कॉन्सियसनेस जो चेतना आच्छादित तो चेतन विकचित तो चेतन पूर्ण विकसित तो चेतन इत्यादि भक्तिविनो ठाकुर विचार करके दिखाए हैं चेतना जिसका ऊपर जाए उसका ही उसका मंगल होगा जो चेतना अभी है उसमें खाना पीना आयश आराम का व्यवस्था हो सकता है लेकिन जो चेतना होने से अनंत के साथ आप संबंध जोड़ सकते हो अनंत के साथ संबंध जब तक नहीं जोड़ोगे आपका अभाव अनंत काल में कभी नहीं मिटेगा नौ अल्पे सूखम अस्थि भूमई उपनिषद का बात जब तक अनंत का साथ आपका दोस्ती ना हो जाए संबंध ना हो जाए तब तक भटकते रहोगे ये जगत में शाम्स स एश दयायेद भगवान अनंत सर्वात्मना आश्रित पदम यदि निर्वलीक ते दुस्तरम च देव मायम नौ ममाहु धी सी भक्षे एक कुत्ता बिल्ली खाने वाला कुत्ता सियाल खाने वाला शरीर पर मैं और मेरा बुद्धि जब तक रहेगा तब तक आपका कोई सुविधा नहीं होगा जिसका ऊपर गुरुजी वैष्णव का कीपा हुआ है अर्थात जिसका ऊपर अनंत देव का कीपा हुआ है गुरुजी का कीपा मतलब अनंत के कीपा जिसका ऊपर गुरु वैष्णव का भरपूर कीपा हुआ है अर्थात जिसका ऊपर अनंत जी का पूर्ण कृपा हुआ है वो कभी ये समाज संसार का किसी वस्तु का साथ जोड़कर अपना अधपतन अपना पतन का रास्ता नहीं खोलते इज वेरी कॉन्सियस हो जाते अभी प्रश्न होता है तमाम पृथ्वी में तमाम दुनिया में जितना सारे मनीषी है जितना सारे ऊंचा ऊंचा दार्शनिक है जितना सारे वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम दुनिया विचार करके हैरान हो गए वो लोग का समझ में इतना बस इतना आया कि महाराज ये जो इन्फिनेटी ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड इसके पीछे एक रहस्य है कोई ना कोई है लेकिन वो कौन है ये पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो तो भजन नहीं किए जितना सारे दार्शनिक है ऊंचा ऊंचा कैंट जारमान दार्शनिक कैंट मैक्समूलर से लेकर जितना बड़े-बड़े साइंटिस्ट लोगों में आइंस्टाइन न्यूटन से लेकर हु नॉट यहाँ तक कि वर्तमान युग में जो साइंटिस्ट है वो लोग भी बड़ा बड़ा सिद्धांत तो दिया वो गोमाता का जो बो, बोई है किताब निकाला उसमें हम सब साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स दे दिया ये सब प्रमाण है इंट्रोडक्शन भागवत की नहीं तो मन नहीं लगेगा अभी प्रश्न उठता है वो लोगों ने विचार करके बताए एक ऐसा रेगुलेटर है नियंत्रण है जो वो लोग उसको हम जाम नहीं पाते लेकिन है एक ईश्वर एक छोड़ के दूर नहीं है भक्ति मेन ठाकुर भी जीवन मंदिर बार बार प्रमाण लेके ये तमाम दुनिया में कोई कोई बोलते हैं महाराज ये तो दुनिया है ये जो देखते हो पृथ्वी ये जो सृष्टि है इट्स एन एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया लेकिन कोई उल्लू है तो ऐसा बोलेगा श्रील तथु सिमा बोलते हैं ना समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज नॉट पॉसिबल कुछ नहीं है फिर हो गया ऐसा ये कैसे होता है वेदांत तो भी नहीं सब बोलते हैं कोई कोई जगह प्रमाण नहीं है प्रमाण ऐसा नहीं आज से तीस साल पहले वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते थे जो महाराज ये ग्लाक्सी वे है ग्लाक्सी मन जिस पृथ्वी का बाहर जो स्पेस ग्लाक्सी वे चाँद सितारे वाला जो रास्ता है बोले वहां कुछ पदार्थ पदार्थो एजिटेटेड हो गया एजिटेटेड हो के ये पृथ्वी सृष्टि हुआ कितना बूखा है देखो मैथ एजिटेटेड हो गया एजिटेटेड हो के सृष्टि हो गया अब क्वेश्चन होता है मैथ कहाँ कहाँ से एजुटेटेड हुआ एजिटेटेड होने के लिए तो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आया वो लोग उत्तर नहीं दे पाए दे नहीं पाए उत्तर और अभी लेटेस्ट साइंटिस्ट जो रिसर्च करके निकाला है समग्र दुनिया में ये अभी का रिसर्च का लेटेस्ट न्यूज वो विचार करके देखे हैं एक साउंड वाइब्रेशन से जगत उत्पत्ति हुआ अरेन्ज जो हमारा वेद में पुराण में जो बोलता है ओम एकाक्षरम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मंत्रो गीता में बोला ओ बोलता नहीं जो किस साउंड से हुआ है बोलता हैं एक लो अमाउंट ऑफ साइन साउंड एक बहुत स्वीट एक तो शब्दों से ये दुनिया हुआ है अब स्ट्रेंज बात है वही रास्ता पे आ गया जो वैदिक कल्चर हमारा बताते हैं जो भी हैं दुनिया में जितना सारे आदमी हैं जितना सारे विचरते आदमी उन लोगों में तीन किस्म का आदमी हैं एक बोलते हैं कि भगवान है कि नहीं है उसमें हमारा क्या फायदा वो जो है तो है नहीं है नहीं है उसमें हमारा कोई हेड नहीं है हम तो खाए पिए ठीक है एक किस्म का दूसरे किस्म का बोलता है कि महाराज भगवान नहीं है बिल्कुल नहीं है गीता में जो बोलते हैं मोगाशा मोग करम इत्यादि श्लोक वो बोलता है भगवान भगवान कुछ नहीं खाओ दाओ रहो और क्या है? और एक कैटेगरी बोलता है ना भगवान है चाहे हमारा पास ये साफा नहीं है लेकिन भगवान बोल के है अभी विचार उठता है जो लोग बोलता है भगवान नहीं है इसको वेदांत सूत्रों का जो विचार है इसमें पूरा विचार आता है ये दुनिया में ऐसा कि कुछ कुछ वस्तु है जैसे अभी सुबह पास बज गया अभी खुशी ने बोल रहा है तुम आरोप क्यों कर रहे हो अभी तो सांझ नहीं हुआ है अभी तो संध्या नहीं हुआ है तो मतलब इसमें इसका माने यह निकलता है कि अभी संध्या नहीं हुआ है थोड़ा देर बाद संध्या आ जाएगा थोड़ा देर बाद संध्या आ जाए अर्थात तात्कालिक अभाव संध्या नामक जो वस्तु ध्यान से सुनना वेदांतों का विषय संध्या नामक जो विषय है काल है इसका अभी जो तात्कालिक अभाव अभी संधा नहीं हुआ है संधा का अभाव है संभा होगा थोड़ा बाद और किसी ने बोला घोड़ा का डीम ये तो मजे में बोल दिया लेकिन घोड़ा का डीम बोल के तो कुछ होता ही नहीं होता है ये सुना ये तो मजे में बोलता है तो ये जो वस्तु का तर्क उठाया इसको बोलता है आत्ंतिक अभाव मतलब जो वस्तु कभी नहीं हो सकता जैसे आकाश पुष्पो आकाश पुष्प मैंने आसमान में आकाश कभी खिलता है लिखा है अरे तुम्हारा विचार तो आकाश पुष्पों का माफी बोलता है ना खे पुष्पो विचार होता है अभी ये सब जो विचार वेदांतों में दार्शनिक लोग सुंदर वेदोव्यास दिए हैं इसका मान्य ये है जो वस्तु का कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं था उसका नाम है अत्यांतिक अभाव कभी यह वस्तु संभव ही नहीं है ऐसे उठाया है बात अभी प्रश्न उठता है जो भगवान है कि नहीं ये विचार कब होता है भगवान है कि नहीं ये विचार कब उठता है जब उसका अंदर में कुछ विचार है भगवान हो सकता और नहीं भी हो सकता तब ये विचार आ सकता जब जीव जो कोई वस्तु का कोई दुनिया में कोई अस्तित्व तो नहीं है उसका बारे में कभी हो ही नहीं सकते विचार हो ही नहीं सकता भगवान नहीं है ये विचार को हमारा गुरुवर्गों ने सुंदर विचार करके दिखाए, जैसे किसी ने आपका घर में गया जाके बुलाया रमेश बाबू आप है बोल के बुलाए उसका लड़का निकाल आया निकाल आके बोले जे रमेश बाबू तो अभी नहीं है वो तो वाराणसी गया सात दिन बाद लौटेगा तो रमेश बाबू का अभी उसका घर में अस्तित्व का अभाव है वो नहीं है घर में लेकिन सात दिन बाद सकता सो रमेश बाबू नहीं है ये जो बात बोला ये चिरंतन सत्व नहीं माने वो सात दिन का लिए सत्व है ये विचार को वो वेदांत सत्व स्थापन किए हैं जो वस्तु कभी भी संभव नहीं है वो वस्तु को लेकर वो वस्तु है कि नहीं ये तर्क कभी नहीं चल सकता अर्थात भगवान को लेके आप जो विचार उठा रहे है, भगवान है कि नहीं है कि नहीं हो सकता नहीं भी हो सकता इसका मतलब भगवान है इसका विचार विदांत तो प्रमाण किया भगवान है ही तुम्हारा जो तर्क है प्रमाण करता है, भगवान है अभी श्रीमद भागवत जी महापुराण के बारे में श्री सनातन गोसाई जी वैष्णव श्री हरिभक्ति बिलास में है। आपका गोरूर पुराण का प्रमाण उठाकर प्रमाण दे दिए हैं उधर जो ये ये जो श्रीमद भागवत जी है कैसा है अर्थो अयम ब्रह्म सुत्यानम ध्यान से सुनना अर्थो अयम ब्रह्म सुत्यानम भारत अर्थो विनिर्णय धीरे धीरे बोल रहा है अर्थो अयम ब्रह्म सुत्यानम भारत अर्थो विनिर्णय गायत्री भास्वरूप असौ वेदार्थ परिभ्रिंग था पुराण में इसका प्रमाण सनातन गोस्वामी उठा के दिए तो भागवत जी क्या है इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए शुरू करने का पहले उसमें पुराण गुरूरपुराण पुराण का प्रमाण देकर सनातन गोस्वामी जी व्याख्या किए उधर जो अर्थो हो अयम ब्रह्मसूत्रानम ये ब्रह्मसूत्र जो वेदांत सूत्र बोलते हो जिसको वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखे हैं वेदांत सूत्र चार खंड है ये वेदांत सूत्रों का संपूर्ण अर्थ प्रकाशित करने वाला अर्थोवय ब्रह्मसूत्रानाम ब्रह्मसूत्र मतलब वेदांत सूत्र यही अयम यही भागवत अर्थोवय ब्रह्मसूत्रानाम ब्रह्मसूत्र का यह भाष्यो ब्रह्मसूत्र का अर्थो पूरा साफा है इसमें और भारत अर्थ विनिर्णय है भारत मतलब महाभारत में जो वेद व्यास जो लिखे हैं इसका एक्चुअल अर्थ क्या है ये महाभारत को लेके पढ़ना शुरू कर दे बहुत सारे आदमी उल्टा हो जाएगा ओ, ओ ऐसा मार्ग में चलना शुरू कर दे क्योंकि सूत्र भक्ति के बारे में तो जानकारी उसको नहीं मिलेगा उतना बुद्धि तो उसका है नहीं इसीलिए गुरुवर्ग ने बार बार बताए ध्यान से सुन लो जो गोस्वामी लोगों ने विचार करके वो लोगों ने जितना माखन आपका हाथ में धर दिया है उसी को खाने का कोशिश करो ज्यादा चला मत करो इसका उठाते हुए गुरुवर्गो प्रमाण देते नाना शास्त्र विचार निको निपुण सदर्म संस्थापक संस्थापको लोका नाम हित करो मान्यौ सर न्याकर हो सुने हो सर्व समिष्ट इसमें श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं ये तमाम दुनिया का शास्त्रों को मंथन करके पराट को पर अखिलेश्वर परम करुणामय अवतार लीला पुरुषोत्तम कृष्णो का जो विशेष कृष्ण ही आए हैं यहां औदार्यमय औदार्य प्रधान औधर जो प्रधान है लीला उधर जो प्रधान लीला की है गौरंग महाप्रभु इनके पा के द्वारा आदेश के द्वारा प्रेरित होकर सनातन गोसाई रूप जी रूप गोस्वामी जीव गोसाई पाद गोपाल भट्ट गोसाई पाद सारे जो तमाम जो वैष्णव है ये महाप्रभु का आदेश को पालन करते हुए तमाम शास्त्रों को मंथन किए मंथन जानते हो ऐसा ऐसा करके मंथन करो दूध को और दही को मक्खन उठेगा मंथन करके तुम्हारा हाथ में वो मक्खन दे दिया बस इसी को लो उतना विचार किसी का दिल में है नहीं वो तमाम शास्त्रों को पार कर उसके सिद्धांत तो लाए उल्टा रास्ता में चले जाए इसी सिद्धांत तो है भागवत का बहुशास्त्र अध्ययन निषेध भागवत का सिद्धांत तो बहुशास्त्र अध्ययन निषेध तो अकलमन विचार का मैं बोले आप अगर बोलोगे महाराज आप क्यों मायावाद भाष्य पढ़ते हों क्यों केशव गोसाई महाराज मायावाद भाष्य को पढ़ते थे बोले महाराज इसलिए पढ़ते हैं हमारा पढ़ने का शौक नहीं है वो तो मायावाद निषेध है स्पर्श करना किंतु केशव गोस्वी महाराज पढ़ते पढ़ते थे प्रभुपाद देखते थे किस लिए अगर कोई मायावादी आ जाए सामने उसका सिद्धांत को टुकड़ा टुकड़ा करने का बहान और कुछ नहीं to find out the लूफ there so that I can break the द सिद्धांत आना है ऐसा चुटकी लगा है क्या सिद्धांत बोल रहे हो मायावत सिद्धांत में प्रधान हम दो चार शब्दों आप पहले भी चर्चा किए थे गुरु नित्य मानते हैं भक्ति नित्य मानते नहीं हैं गुरु नित्य मानते नहीं हैं और भगवान तो मानते नहीं भगवान का स्वरूप को मानते नहीं हैं वो लोगों का विचार है ये दुनिया जो उत्पन्न हुआ है चैतन्य चर्ता में भी ब्रह्म का विकार है ब्रह्म ब्रह्म सत्व जगत भी था ऐसा विचार है बहुत सारे हैं हम एक एक करके बाद में बताएंगे जब ऐसा सिचुएशन आएगा मेरा सामने प्रश्न करता है जो करके मायावत खंडन करके गौड़िया सिद्धांतों का पता का उड़ाएंगे हम यही मेरा मकसद है और कुछ दूसरा चीज नहीं तो उसमें क्या है वो लोग बोलते हैं कि महाराज ब्रह्मो का ब्रह्म विकार प्राप्त होकर ये दुनिया हुआ है जब श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती पाद का जो हजारों हजारों शिष्य बैठा हुआ था मायावा सन्यासी उन लोगों के सामने जो तर्क उठा था तब तो महाप्रभु ने उनको ये युक्ति दिया जो महाराज आप कैसे बोल रहे हो कि ब्रह्म जो है ब्रह्म का विकार ई जगत है कैसे कहाँ से दिया भले हमारा आचार्य जो शंकराचार्य जी ने प्रमाण दिया और शंकराचार्य तो साक्षात शंकर है वो तो मायावास स्थापन करने के लिए शरीरक भासो इच्छा करके किया भगवान का आदेश से जैसे पाखंडी आदमी शुद्ध भक्ति का फिर भी आ गया फिर भी आ गया हम लोग परेशान हैं शुभ पाखंडी आदमी को शुद्ध भक्ति से वो तो पखंडी अपराधी है जैसे इनोसेंट है कुछ नहीं जानते हैं फिर ठीक है लेकिन वो बार बार भक्ति को खंडन करते हैं भगवान को खंडित करता है इसका बारे में महाप्रभु चैतन्य चैता में चैतन्य भागवती में बार बार वहां बताएं। काशी पढ़ाए बेटा मायावाद भाषो से ही करे मोर अंगो खंड खंड ऐसा करके गाली ये तो सब प्रमाण है गौड़िया मठ में जो प्रमाण है दुनिया में कोई जगह नहीं फिर भी अब लोगों में कोई शांति नहीं है आनंद नहीं है अमृत बार है तो वहां जो है महाप्रभु जी ने बताया अच्छा देखो एक उदाहरण हम दे जो देखे हो स्पर्शमणि देखे हो सनातन गोसाई को मिला था स्पर्शमणि सब जानते और साइंटिस्ट लोग भी स्वीकार किए स्पर्शमणि का एग्जिस्टेंस हो है हम लोग का हाथ में नहीं आया आज से 40 साल पहले एक संतो एक चप्पल पहन के उनका वो चप्पल चारों टूटा हुआ था पेरेक लगा हुआ था चारों ओर पेरेक लगा हुआ था वो घूम के फिर आश्रम में आए तो बाद में जो झाड़ू लगा था बोलो मेरा चप्पल ऐसा ऐसा चकमकी क्यों हो रहा है फिर जाके चप्पल को उठाया देखे जो पेरेक है सब सोने बन गया बोले महाराज कैसे हो गया ये उसका जो चप्पल है उसका जो नेल है जितना सारी जहाँ स्पर्श हुआ था अः सोनातन गोसाई का प्रमाण तो आपको जानती ही हूँ पूरा उसका लिए हम तो बताएंगे नहीं सोनातन को सही की साक्षात वो स्पर्शमणि उसको फेंक दिया था जमुना ने अकबर वस्ाह उसको लेने के लिए, के लिए गया लेकिन मिला नहीं अकबर वत्सा डुबड़ी लगा दिया जो पानी के अंदर जाता है लेकिन उसका जो जहाज का जो एंकर है एंकर माने लोहे का जो कांटा है पूरा कितना क्विंटा वो सोना हो गया था अकबर वस्ाह जो उठाए देखिए ये सोना बन गया लेकिन किसी भी हालत से भगवान वो परसमनी को उसका हाथ में नहीं दिया प्रमाण साइंटिस्ट लोग भी स्वीकार किया बोला है संभव है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर, चेंज कर कर महाप्रभु बोलते हैं जब प्राकृतिक इतना क्षमता है कि लोहे को सोना बना दे तो ब्रह्मो को ब्रह्मो का क्या क्षमता नहीं है ब्रह्मो को खुद को विकार होना पड़ेगा ब्रह्मो को विकार प्राप्त होके जगत का परिणति होगा क्यों ब्रह्म का शक्ति नहीं निःशक्ति क्या है जिस वस्तु निःशक्ति क्या है उसका क्या कीमत है महाप्रभु ऐसा युक्ति देखे फिर स्थापन किए जे महाराज ये ब्रह्मो का विकार जगत नहीं है लेकिन ब्रह्मो का जो शक्ति इसका विकार है ये सच्चा है पूरा तमाम शास्त्र ये प्रमाण देते हैं ब्रह्म का विकारी जगत कभी भी नहीं हो सकता लेकिन ब्रह्म का जो शक्ति है वो ब्रह्मो का जो शक्ति इसका विकार होकर जगत परिणति हुआ है ये जगत मिथ्या नहीं है लेकिन इसका स्थायित्व तो नहीं है आज है कल नहीं जाए आज आप जी रहे हो कभी भी आप चले जाओ तो ये मिथ्या नहीं है जगत है लेकिन इसका अस्तित्व जो है वो परमानेंट नहीं है ये प्रमाण ये दो शब्द हमने बता दिए अभी जो सनातन गोसाई हरिभक्ति बिलास में जो गायत्र जो प्रमाण दे दिए गुरु प्रमाण पुराण से उसमें बताएं कि ये जो है भागवत जी महापरा ये क्या है न वो ब्रह्मसूत्ता का ब्रह्मसूत्ता भा, का ये क्या भाष्य है और महाभारत में जो चब चीज बताया गया वो आम आदमी को समझ भी नहीं आया उल्टा रास्ता में चले और ये नाना सस्तो विचारो नई को निपुनो पूरा गुरु वैष्णव ने यहाँ तक मायावाद विचार को भी देख के क्या लिखा है उसको खंडन करने के लिए वो विचार हम लोगों को सामने पेश कर देखो वो उसका चक्कर में मत परो समझा मेरा बात इसलिए लोगों को देखना पड़ता है ऐसे तो मादावा मायावादभाषो स्पर्श करना मना है महापू निश्चित करे लेकिन जो पोषारोक के ये ताकतदर भगवान का पूर्ण हो वो लोग तो भगवान का कीपा जगत को देने के लिए थोड़ा देख लेते हैं क्या है कैसे वो लोग स्थापन करता है उसको खंडन करने लेकिन आपका लिए उचित नहीं है कोई मायावादी आए उसको बाहर से सम्मान देखा कर दफा चले जाओ क्योंकि महाप्रभु जी ने बताए माया बताए कि मायावाद भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश मायावाद भाष्य जब सुने सर्वनाश हो जाएगा और मायावादी दर्शन करने से शौचल कपड़ा सही सुनाने का उपदेश किया नहाना बहुत सारे पद्धति है जो भी है अभी इधर बताया सेकेंड लाइन में गायत्री भास्वरूप असौ ये जो भागवतम है गायत्री जो है गायत्री जो से हो गायत्री रूप का ये भाष्य है गायत्री भास्वरूप असौ और वेदार्थो परिविंग तमाम वेदों का जो निचोर है जो अल्टीमेट गोल है ये दिखाया भागवत श्रीमदभागवत असीमदभागवत छोड़ के आपको दूसरा कोई शास्त्रों का विचार करने का कोई क्वेश्चन नहीं श्रीमद भागवत का ही विचार चैतन्य चैतन्य चैतन्य भागवत भागवत में है भागवत जी आज चोईतों न, चोईतों में तो चैतन्य भागवत चन्दा नहीं है एक ही है इसका प्रमाणा जी दे कभी हम करेंगे अभी प्रश्न होता है ये जो चर्चा करते करते भागवत जी का महिमा आज विशेष करके शुरुआत है भागवत जी का मूल चर्चा का इसलिए पिछले दो चार दिनों में भागवत जी का महिमा का बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था इस आशा लेके कि भागवत जी का मूल जो चर्चा थोड़ा आगे बढ़े उसमें रस मिले तो आदमी करेगा श्रीमद भागवत जी महापुराण धर्मों अर्थों काम मुख्यो इसका लिए है? नहीं भागवत जी महापुराण ये चार किस्म का जो और जो विषय है इसको लूटने के लिए श्रीमदभागवहापुर नहीं क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत तो में आप बार बार सुने हो आराध्य भगवान भुजस्तनयस्ताम वृंदावन रामा काचित उपासना भुजपुदी वर्गेन ज कल्पिता श्रीमद्भगवत श्रीमद्भागवत प्रमाण ममल प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मत तत्रपर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है साक्षात कृष्ण ही है इनके जो विचार है श्रीमदभागवत जी महापुराण पुराण ममलम इसका ऊपर प्रमाण ऑथेंटिक जो प्रमाण एविडेंस शास्त्र का और कुछ नहीं हो सकता ये प्रमाण दे दिया इसलिए भागवत को चर्चा करने के लिए करने का बाद किसी दूसरा शास चर्चा करने का इच्छा नहीं होगा लेकिन दे इज वन कंडीशन वो कंडीशन क्या है आपको परम वैष्णव गौड़ी संप्रदाय का किसी का पास जिसको पूर्ण कृपा मिला है भागवत जी का भावपाद भक्ति में ठाकुर का गुरुवरु का उसका सन्निधि में रहकर आपको ये विचार करना है जब ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं जे श्रुतिगतंग मनोभी सान स्थित श्रुतिगतंग मनोभी जब ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि हम साधु संतों का पास रहकर कर इनके अप्रय विचार को हम शुरवन करेंगे तो आप कैसे टाल सकते हो हम जाएंगे नहीं तुम बाजार से किताब लेके खरीद लो देखो क्या होता है तो हो नहीं सकता ये प्रमाणिक बात है तो धर्मो तो अर्थो काम मुखो को दोहन करने के लिए सुविधा लुटने के लिए हमारा ये भागवत महाप्राण नहीं है जिसका बारे में भागवत जी महापुराण जितना सारे प्रवचन किए हैं महिमा में उसमें एक सारवा कहते हैं कृष्णो प्राप्ति करम परम मतलब कृष्णो को गोदी में बैठा दें कृष्णो प्राप्ति करम परम कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए ये जो है साधन है महाराज इसका ऊपर कभी हो ही नहीं सकता यही सीमा भागवत जी महापुराण का एप्लीकेशन एप्लेटफॉर्म इस चैतन्य चरिता में तो चैतन्य भागवत है चैतन्य चरित्र में तो चैतन्य भागवत क्या है हम चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में जहां जहां विशेष प्रवचन होता है वहां पहले एडुकेटेड समाज में हम ये बताते हैं जिनको थोड़ा बहुत चैतन्य महाप्रभ का कीपा का बारे में पता है तो वो तो जानकारी है ही है थोड़ा लेकिन जिसको पता नहीं है उसको लिए बार बार ये बोलना जरूरी है जे चैतन्य लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रीमद भागवत और आई कैन से कृष्ण लीला यदि बोले गौरंग लीला क्या है महाराज क्या विशेष है वट इज द स्पेशलिटी और गौरंग लीला इसका एक शब्दों में हम उत्तर देते हैं जे गौरा लीला श्री चैतन्य लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ कृष्ण लीला कृष्ण लीला में आप झांकी लगाने जाओ आपका चरित्रिक अदब हो जाएगा आप अपने को कम्पीटिटिया सोचोगे कृष्ण भोगते हैं ऐसा मजा करते हैं हम भी दो चार कर ले उल्लू का मा विचार आएगा कृष्ण कौन है किष्णों का भाव क्या है ये सब आप समझा नहीं कभी ये सब का बारे में सोचने जाओ तो आपका नरक हो जाएगा इसलिए परम बुझा केशव जी को केशव गोस्वी महाराज बोलते थे बिल्कुल जाम की तन मत करो जाम की में जो चीज़ है तुम लोग नरक में जाओगे समझ में नहीं आएगा तुम्हारा गा दो बस हो, हो जाए अनुभव में उतार तब ना केशव गोस्वी में बोलते ना जान की तन मंदो हरिक सो वो भी जाम की का नियम है जिस टाइम जो जाम है उसी टाइम में आपको तो याद करना है जो जाम जिसी समय है उसी समय अगर समय नहीं है तो आपको कैसा विचार है तो जानते नहीं ऐसे कैसे करते हो दोपहर का लीला भी होता नहीं अब कर दिया तो ठीक है चलो भक्तों का सभी संभव है भाव है लेकिन होता नहीं होता संभव होता नहीं जो भी किसी का विशेष भाव है तो हो सकता रात का टाइम में भी हो हो सकता हो सकता तो वक्तों भाँग है तो भक्तों का भाव है भाव भाव का कोई कमी नहीं तो हो सकता लेकिन ऐसा साधारण अवस्था में संभव नहीं बिचारी है जो भी है अभी बात ये है तो श्रीमदभागवत जी महापुराण का धर्म धर्मोर्थ तो काम मुख्य के का लिए नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पूर्ण जीवन चैतन्य चरध्या चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है ये कृष्ण लीला समझने चाहो तो आपको पहले चैतन्य भगवत चैतन्य लीला चैतन्य चैतामितों में पूरा कीपा मिल जाए तो भगवान का जितना सारे लीला है वो कितना सारे अपरागित है उसमें प्रवेश होगा नहीं तो होगा नहीं ये आप विचार बुद्धि लगाओ हम कोई तर्क उठाते नहीं नया विचार नहीं कहते कोई भी गुरु वर्ग है बताओ एक ही विचार है जब जान कीर्तन करोगे तो उसमें आएगा राधा गोविंद ये सब कर रहा है तो बोले क्या महाराज हम भी करें तो तो, तो क्या नहीं है यहां तो कि केशव महाराज प्रभाती जो कीर्तन है सुबह में करते हो ना भालेगोरा गाधरे आरती नेहारी उसके बाद क्या है? बोलते हो सौ की बेस्टी तो किशोरी, किशोरी। में है, किशोर किशोरी केशव गोसि बोलते किशोर किशोरी लेके किशोर क्या कर रहा है ये समझ में आएगा नहीं इसलिए ये कीर्तन को भक्ति मोहन ठाकुर के चरण में क्षमा मांग कर ये कीर्तन प्रभा कीर्तन करते हैं उसमें के सब गोष्ठी में आज का अहंकार प्रकाश नहीं हुआ कोई बोल सकता है महाराज का अहंकार है भक्ति मेन ठाकुर के टाल दिया ऐसा नहीं भक्ति मोन ठाकुर के हृदय में बैठा रखा भक्ति मोहन ठाकुर आ चरण किंतु तो वो जाने जो आम आदमी का अमंगल हो जाएगा ये समझ नहीं पाएगा भक्तिमेर ठाकुर को भक्ति मेन ठाकुर गोद्रम धाम में गौर गोदाधर को सामने रख और अंतिम समय झूमते थे ऐसा करके पूरा रात गौर गदा सामने है और राधा गोविंद लीला तो है ही है गौर गदाधर लीला का माध्यम से राधा गोविंद कलीला में प्रवेश है ये सब विचार अभी कभी सुने नहीं हो सुनोगे धीरे धीरे जो भी प्रवेश होगा तो भी गौरांग लीला के द्वारा ही प्रवेश होगा ऐसा नहीं होगा जंप करके तो बात ये है तो कृष्ण लीला में प्रवेश अधिकार के लिए चौतन्य भागवत चौतन्य चैत्या में विशेष अधिकार होना चाहिए अभी उस दिन चाचा करके देखे हों कि गोकर्ण जी महाराज का ये इच्छा नहीं था कि भागवत प्रवचन करे गोकर्ण जी महाराज का ये विचार नहीं था कि किसी को भागवत प्रवचन करके किसी को ए, उसका शरीर को अच्छा कर दो किसी को धन दौलत प्राप्ति करा दो किसको को पुत्र नहीं हुआ वो कर दो ये सब धंधा नहीं था वो तो वो जीवात्मा जो है एक भटक रहा था इतना कष्ट मिलता मिला वो धुंधुकारी उसको बचाने के लिए वो भी पहले गोकर्ण जी महाराज गया में पिंडो दी उसका बारे में सिद्धांत तो आप सुने हो जे पितात्ता कह रहे हैं कि गया पिंडम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति गया पिंडम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति एक बार गया में पिंड दे दो हमारा उद्धान नहीं हुआ इसमें गया जी का बारे में संदेह हो जाएगा गोया तीर्थ बेकार है गोया तीतों में एक सौ बार पिंडो देने से जबकि इसी चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण वस्तु उन्होंने उसका कोई दरकार ही नहीं है क्या गया क्या रखा है वो तो बहाना था गया में जाके दिखा लेंगे और ईश्वर प्रिवत का साथ देखा होना यही तो बहाना और क्या पिंडो देना तो एक गौण विषय लेकिन फिर भी दिखा है पिंडदान करके जो चैतन्य महाप्र का पिताजी उसको भी पिंडो देना चाहिए वो तो नित्य पार्षद है वो तो गोलोक से आते हैं और जाते हैं अभी नाटक है प्रभु जी करते हैं अगर प्रभु ना करें तो आप भी नहीं करोगे अब बोले वो प्रभु जी नहीं किए हम भी नहीं करेंगे इसलिए जरूरी है कृष्ण भगवान गुरु ग्रहण किए चैतन्य महाप्रभ राम जी गोहन रामजी अष्टवक्र मुनि को गुरु ग्रहण किए और चैतन्य महाप्र देखो गंगाधासिका उधर पढ़ने जाते थे और दिक्खा लिए ईश्वर प्रकाश के साथ संन्यास लिए कहा केशव भारती का के पास से तो प्रमाण है सब जानते हो लेकिन इसमें एक सिद्धांत तो काल चर्चा नहीं हुआ था एक सौ बार गोय पिंडा देने से हमारा उद्धार नहीं है इसमें तो गोया जी का अपमान है तो इसका अर्थ तो हमने बताया था जो गोकर्ण जी का वो तो उसका कोई भाई नहीं है उसका गोत्र का भी नहीं है वो तो अलाय बलाय कहां से उठा के बच्चा को ले आता उसको गोदी में दे दिया नाटक किया तो उसको गोत्र बोल के दे तब ना होगा उसको गोत्र नहीं बोला ये कारण है द्वितीय कारण है कि गया पिंडम स्तः नापी इसमें पितात्ता का तरफ से हम माँ चिंता करें पितात्ता पितात्ता का तरफ से विचार करे अगर गोत्र मालूम हो जाए तब कोई दे दे अपना रिलेशन में तो हो सकता लेकिन वो क्यों ऐसा बताए गयापिंडम सतेनापि मित्युर में न एक तो सिद्धांत तो बताया था कल दूसरा है जो व्यक्ति गो ब्राह्मण वैष्णव का ऊपर अत्याचार करता है ध्यान से सुनो भागवत का सिद्धांत तो। आएगा सप्तम स्कंद में जो व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान ब्राह्मण सबको ऊपर अत्याचार करता है उसका लिए भगवान कभी भी उसको उसका कभी भी रिहा नहीं करते भगवान रिहा नहीं करते इसका प्रमाण पहला स्कंद में आ जाएगा अश्वत्थमा ने पांच वैष्णवों को काट डाला था इसका सिद्धांत तो देखोगे हैरान हो जाओगे पागल हो जाओगे अश्वत्थमा आज भी नंदक का सामने पिसाई गांव है आप नहीं जानते हो कहा जानोगे आप पिसाई गांव के है नंदो से जाना पड़ता है वहां अश्वत्थमा जी आज भी भजन कर रहे हैं धाम का झाड़ू लगाते हैं की पा मांगते ठाकुर जी हमको कर दो खमा ठाकुर जी का खमा नहीं मिला ठाकुर जी का खमा नहीं मिला इसलिए वो सोचे कि जो अपराध हमने किए हैं कृष्ण तो खमा नहीं करेंगे लेकिन जो खमा कृष्ण नहीं कर सकता वो कृष्णों का धाम कृष्ण का नाम कर सकता अब बोले महाराज ये तो हैरान की बात है बोला हाँ पक्का बात है जब जगाई मदाई को खमा करने का पूरा महापो बोले खमा कर दिया अरे महाराज आप खमा किया हो तो हम कैसे समझे आप खमा किए हो तब तो बोले खमा किए तो प्रमाण दे दो बोले ठीक है जा ये धाम का सेवा कर ये गंगा का किनारे जितना सारे भक्त आने रहेगा वो साफा कर बोला था सेवा दे दिया धाम का तो धाम में झाड़ू लगाना कितना सारे महात्मा है वृंदावन का एक दो नहीं सब सदियों पुराना सा धीरे धीरे पधर गए ठाकुर जी का पास एक एक महात्मा महाराज अपना साधन बना लिया था कि इसी जगह को रोज साफा करेंगे आप इसी जगह को साफा करेंगे हरिणाम करेंगे साफा किया धाम का ठाकुर जी राधा रानी का वो एक एक जगह है हैं कदमखंडी ये सब एक एक जगह है जो राधा गोविंदो सुखियों के लिए कितना सारे लीला एक एक जागा को पकड़ के रखे हैं हम छोड़ेंगे नहीं तो हमको मारो जो कुछ करो बस उसी को झाड़ू लगाना यार लगा सिद्धि हो गया अब चौसठी भक्ति अंगों का भी जाजन करके यू आर फेल्योर आई एम फेल यूर हाउ वाट इज द रीजन बिहाइंड इट चौसठी भक्ति अंगों के बारे में है नौविदा भक्ति खूब चर्चा करते हों बहुत फिर भी हमारा हाथ में वो प्रेम संपत्ति पहुंचते नहीं किस लिए क्या कारण है इसी को जांच करना चाहिए धीरे धीरे इसको प्रश्न करके सिद्धांतों में उतारना चाहिए हृदय में तब तो समाधान अब ये समाधान आपका हो गया जो धुंधुकारी इतना वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण का ऊपर गो ब्राह्मण सबका सबका ऊपर इतना अत्याचार किए तो उसका मुक्ति भगवान ने देंगे नहीं उसीलिए वो खेत करके बड़ा दुख के साथ बताए गया तो कितना खून खराबी किया कितना खून खराबी ब्राह्मण वैष्णव कितना लूटा है कुछ बाकी नहीं है तो उसीलिए खेत का साथ अपना तो जानकारी है हमने क्या किया था उसी खेत का साथ ये सिद्धांत तो को बोला कि हमारे लिए तो 100 सौ पिंडो भी दे दो हमारा न होगा नहीं उसका लिए लेकिन दूसरा कोई जीवात है थोड़ा पाप पाप किया ठीक है लेकिन इतना ब्राह्मण का ऊपर वैष्णव का ऊपर नाम का अपराध हैं धाम का अपराध ये सब नहीं किए तो उसका लिए तो गोया पिंडो तो ऐसे ही मुक्ति हो ही जाएगा तो वादा है जैसे अश्वत्थमा जी पिशा जो नहीं प्राप्त हुई हम भागवत का प्रसंग में आएगा अभी नहीं बोलेंगे वो टाइम लग जाएगा अश्वत्थमा जी क्षमा भगवान नहीं करेंगे और बोले खमा तो तुम करोगे जरूर करोगे कैसे करोगे आज नहीं तो कल करोगे ठाकुर जी तो दया करेंगे दया करेंगे नहीं तो हो ही नहीं सकता करेंगे आज नहीं तो कल उसका मन तो फिरेगा धाम का सेवा करेंगे स्वनंदगांव so, से थोड़ा दूर बगल में पिसाई गांव वहाँ भी कोई जाए उसका खानदान में अगर पिसाज्य नहीं प्राप्त हो आत्महत्या किया उसका नाम पे उधर जाके संकीर्तन करे वो व्यक्ति वो पिसाज नहीं छूट जाता है महिमा में है पिसाई गांव असोत्थमा अभी भी है उसका गांव से दुर्गंध निकलता है कोई आदमी जा नहीं सकता पिस अभिशाप लगा था पिसाच हो गया पिसाच जानते हो इसी शरीर में पिसाच बन गया पिसाच मतलब उसका सामने से कितना किलोमीटर वो जहाँ रहे उसका कितना किलोमीटर दुर्गंध हो जाएगा कहाँ से ये सब ऐसा पिसाच जो नहीं पड़ता है अल्लाह शर्म के मारे कहाँ जाए बेचारा तो जंगल में चला गया जाओ तो जाओ वृंदावन जंगल में जाओ वनम वृंदावनम बन में जाओ तो बिंदा बन में जाओ वहां जाके अभी ये आशा है महिमा का थोड़ा चर्चा करके हम खत्म करेंगे यहां बताया गया जो जो सुतो को सही बात बताते हैं जो श्रीमद भागवत जी का मारे में इधर बताते हैं जो ये जो यमराज जी महाराज जमराजी महाराज वो शासन करते हैं ना जमराजी महाराज एक दिन अपना जो नौकर चाकर है वो रस्सी लेके जा रहा है और जमरी जमराजी महाराज बोला हे सुन सुनते जाओ क्या महाराज बताओ बोले ये रस्सी लेके जा रहा है हर कोई को पकड़ेगा नहीं जो देखता है कथा हरिकथा कीर्तन में मत्व है तिलक माला कंठी में इतना प्रेम वो सब जगह बिल्कुल नहीं जाना वो हमारा अधिकार का बाहर है बाकी जगत में कुछ भी कर तू वह हमारा आदेश लेके जाओ कि पकड़ के लाओ मुर्गी का माफी मुर्गी जैसे पकड़ के लाते हैं उसका मिल्ला लेकिन वैष्णव को बिल्कुल कुछ नहीं करना यहाँ ये जुक्ति दिया है बड़ा हौसला आएगा आपके हृदय में बोल बोला ये जो सुतोदेव गोस्वाई बताते हैं सपुरषमी बिक्ष पाशु हस्त वदंति जमु किल तस्वूले सपुरषमी बिक्ष पाशु हस्त वदंति जमु किल तस्वूले पिहर भगवत कथा सुम प्रभुरहम अन्न नहींनाम वैष्णवा शून जो हरि कथा कीर्तन में मत के मस्त रहते हैं उसका पास भूल के भी नहीं जाना हम उसका प्रभु नहीं है मालिक नहीं है हम उसका मालिक नहीं है उसका विचार हमारा करने का अधिकार नहीं है वो दूसरा जाएगा जाए तो जोमराज जी महाराज वो इतना नौका चाकर के का कानों में है सीधा कानों में ये सत्यवचन बोल दिया कभी ऐसा नहीं करना और फिर सुत देव गोस्वामी जी पास बहुत आनंद के साथ बोल रहे जगतवासी के सामने ताकि उन लोगों में बड़ा भरोसा आ जाए असार संसार विषय विषय संग ब्रजत कु कथे परीक्षित तो साक्षी जत््रवण गौ मुक्ति कथने क्या बोला असारे संसारे विषय विषसकूल धी खधम खिम पीबत सुख कथाउतूल सुधम किम व्यर्थ भो ब्रजत तो कु कूपति कथे परीक्षित तो साक्षी वर्ण गौतम उक्ति युक्ति कथने होने अरे महाराज ये असार संसार में विषय विष लेकर विचरण क्यों कर रहे हो विषय तो विष है विषय विष लेके हर बोधा उसको जपट के रखे हो मैं कम्बल को छोड़ना चाहते चौं कम्बल मेरे को छोड़ता नहीं ये बात तीत शिव भाई बोलते थे बड़ा मजा होता था मतलब कम्बल का हम छोड़ हम को छोड़ता नहीं एक कैसा बंधन है एक ऐसा बंधन है रस्सी भी नहीं है चैन भी नहीं है कुछ नहीं है फिर भी बंधन ऐसा है महाराज जिसका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं इसी को बोलते हैं बंधन असारे संसार विषय विश्वसा कुल धिय हृदय में भरपूर विषय ही विषय है जब भी कीर्तन करे विषय में ही हृदय में विषय है है कीर्तन करने का क्या क्वालिटी चाहिए चैतन्यमापो ये सब बताए बताया ना बताया चैतन्यमापो सिक्का सिक्काष्ट में नयन गलद सुधारया बदनम गुद्धया गिरा पुल को नीचितम बपु कदा तो बनाम घविष्य तिनादी सुनी सुन तो है ही है भी अगर नहीं है किसका अंदर में सिद्धांत तो स्पूर्ति नहीं होगा बोका है एक डॉक्टर ऐसा देखेगा बोल देगा बीमारी क्या है अगर आप कैसे गुस्से ऐसा प्रोवेशन देते कहो अब महाराज मतलब गुस्से वाले मारा जाए, हो गया आपका छुट्टी आपका हो गया भजन आप कभी भजन में आगे नहीं जाओगे वो जो गुस्सा देखा है उसका अंदर में जो करोना है इसमें राधा रानी रीझ जाते हैं प्रसन्न होते हैं वाह बेटा बहुत अच्छा किया बेटा तो नहीं सखी बेटा तो दूसरा आदमी को लेकर होगा उद्धव आदि ये सब ज्ञान मार्ग में जब उद्धव गए तो सखियों ने बोले कृष्ण आ गया ब्रज में अरे महाराज कृष्ण आ गया देख राधा रानी आंखें मुठके बोलते हैं महाराज हमारा हाथ हमारा हृदय में ऐसा भाव आ रहा है कि मेरा पुत्र आ रहा है राधा रानी बोले कृष्ण का माफी देखने कृष्ण नहीं है ठीक से देख उल्टा पलटा बताते फिर काछे जब आए तो सचमुच है तो कृष्ण नहीं कृष्णों का माफिक पूरा एकदम कृष्ण जैसा कौसुब मणि नहीं है ये तो कृष्णों से ही रहता है शिवस्व लाछन जो चिन्ह है ये नहीं है सादा वाला जो चिन्ह लक्ष्मी को धारण किए राधा रानी को तो नजदीक आया तो समझ में आया राधा रानी पहले ही बता दिया अरे उसको आते हुए देखते मेरा मन में बासल आ रहा है मेरा मन में तो वात्सल्य आ रहा है स्नेह आ रहा है ये ठीक से देख कौन है अरे ही तो दिखाई पड़ता है ना ठीक से देख नजदीक आया तो देखा किसने नहीं है <laughs> सच्चा बात है तो बात यह है कि ये जो तिना तो पीछे नहीं चुने तो जब तक नहीं है उसका हृदय में गुरु जी का कृपा बिल्कुल नहीं आएगा वो सिद्धांतों का पार नहीं पा सकता चैतन्य चौध्य तो कब सुनोगे आप कब सुनोगे चैतन्य चौधरी तो एक एक सिद्धांत तो? वहा लिखा हुआ है ये चैतन्य महाप्रभु का जो एक किपा मिला है उसमें कृष्णदास गोस्वामी कितना तरें नाना ग्रह त्रे नाना बैप्त सिद्धांत तो सागरम भूलिए हम तो बार बार बोलते हैं बैप्त सिद्धांत तो सागरम ये जो नाना सिद्धांत तो का तो सागर है वृंदावन में जाओ तो एक संप्रदाय एक बोलेगा हमको भी बैठना पड़ता है हमको भी बैठना पड़ता है वो प्रवचन करे उसका बात हम तो उसका साथ दुश्मनी नहीं है लेकिन सिद्धांत तो खंडन करेंगे तो इसमें कोई दुश्मनी का बात नहीं है तरें नाना मतो ग्राहम तरें नाना मतो ग्राहम व्यक्त तो सिद्धांत तो सागर ये सागर में जितना सारे हंग और कुमिर जैसे हैं ऐसा अलग अलग सिद्धांत तो खाने आ रहा है जिस सिद्धांत तो का कोई स्टेबिलिटी नहीं है जो प्रामाणिक सिद्धांत तो नहीं है तौरे नाना मतो ग्राहमान सिद्धांतो ग्राहम ग्राहमिर कुम सिद्धांत सागर जो चैतन्य महाप्रभु का, का एक बूथ कृपा मिल जाए हम अथई सिद्धांतों का सागर दुनिया में कोई सिद्धांत तो ला उसको चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंदो का कीपा हुआ तो उसको खंडन करके उठेंगे तब हम गुरु का दास है नहीं तो गुरु का शिष्य नहीं है ये प्रमाण होता है जब सिद्धांत तो स्पूर्ति हो जाता है हमने तो अभी भी गुरुजी का जो आविर्भाव तिथि गया उसमें तमाम बाहर विदेशी भक्तों लोग था एक इवोल्यूशन सिद्धांत तो। सारे आचार्य जो था किसी का मुख में कोई वो बोला है वो तो ठीक जो बोला हम तो कभी सुना नहीं हमने क्या बोला बोले सिद्धांतो एंड सेव आ सेम थिंग सिद्धांतों एंड सेवा सेम थिंग सिद्धांतो वेन यू गेट इन अप्लाइड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सेवा समझा मेरा बात सिद्धांतों को जब अप्लाइड फॉर्म में लाएंगे तो वो सेवा में उतर जाएगा सिद्धांत हो लिखा है सिद्धांतों को तो अनुभव कर भी गुरु वैष्णव नित्य जगत का सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत कहीं किसी भी बनाया नहीं जाता सिद्धांत किसी ने बना दिया होगा नहीं वो गुरुदास का हृदय में सिद्धांत स्पूर्ति होगा इसलिए बताया जो देखो सिद्धांतों एंड सेवा सेम थिंग सिद्धांतों व्हेन वी कैन फाइंड इन अप्लाइड फॉर्म वी कैन सी इट इज नाइस सेवा परफेक्ट सेवा राधानिनी का मन का जो भाव है इसका सिद्धांत तो लिख दिया गुरुवर्गो ने शास्त्रों ने लेकिन उसको अप्लाई करने जाओ तो वो जो उसका एप्लीकेशन तो सेवा से भागवत का जो अप्लाइड फॉर्म है चैतन्य चैतन तो आदि सब पूरा अर्थ तो समझ में आप पागलपंथी पूरा बंद हो जाएगा कृष्ण के ऊपर जारा सा भी आपका संदेह नहीं रहेगा इसलिए दशम स्को स्पर्श करना माना है लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश लेकर प्रभुपाद गुरुवर्ग का आदेश लेकर ऐसा सा सिद्धांत तो वृंदावन में जो गंदगी फैल रहा है उसी सिद्धांतों को आपका सब नहीं हम रखेंगे उसमें हमारा कोई अपराध नहीं होगा लेकिन ऐसा विचार प्रस्तुत करेंगे गुरुवर्गो का विचार जिसमें आपको पूरा दिल सफा हो जाएगा महाराज ये विचार अगर महाराज नहीं उठाता तो हम तो वस्तोहरण विचार लेके हम तो बिल्कुल घिना हो जाता हमारा अंदर में तो उसको ऐसा सुंदर सिद्धांत स्थापन करना है तो आपका जिंदगी में एक धिक्का रहेगा इतना दिन तक तो हम क्या सोचा इतना दिन तक तो हम क्या सोचा ये सब छी ये लीला है हैं, थोड़ा बहुत स्पर्श करना है जाकि ये दो का गंदेगी दिल से उतर जाए अभी बात ये है सुतोदेव गोस्वामी बड़ा खेत का सब कह रहे हैं ये ये जो किसी आप समय को बर्बाद कर रहे हो जबकि आपको कोई पता ही नहीं है कब वेन यू कैन गो फ्रॉम दिस मेटेरियल वर्ल्ड देर इज नो गारंटी इस जगत से आपको जाना ही है देर इज नो सल्यूशन इसका कोई समाधान नहीं है चाहे जितना पैसा आपका पैसा है जितना लोकबल है जितना सारे पावर है लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं मौत का कोई सलूशन नहीं निकाला मौत का कोई सलूशन अब तक नहीं निकाला मृत्यु का सोल्यूशन नहीं निकाला इसलिए बताया कि ये असार संसार में खनार्धन थोड़ा बहुत समय संत महात्मा का पास बैठकर महाराज कृपा हम तो कीर्तन में बताते थे पाये धोरी मिनत क्योरी आप पौपाद जी बोलते थे आदोदानम स्त्रीन दंते जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम धुली सांग जन्म जन्मनी जन्म आप पौपाद जी ऐसा बताते थे जब आप लोगों का चरण पकड़ कर मैं प्रार्थना करता हूं चनयो काकु सतो काकुशतो काकु सतो एक अहम बब्रिमी हे सकल में बिहाय दुरा चैतन्य चंद चरणे कुरुता अनुरागम क्या बोल रहे पोपात जी बोल रहे हैं पोपदानंद सरस्ती का श्लोक को पोपात बोलते हैं कि सब कोई का चरण पकड़कर हम विनती करते हैं पदयोर निपत् आपका चरण में गिरकर आपका मंगल होता नहीं हमको मंगल करना है इसी वास्ते हम आए हैं हमको कुछ लूटना नहीं है तो ये बात समझ में आना चाहिए तो इसलिए पोपा जी बोले हैं काकुसत अहम काकु बात काकुबात मैने प्यार में पकड़ता हूं ऐसा काकूशतो शतो शतो बार आपका काकु बात जानते हो ना प्रार्थना करना आपका सामने काकुशतो ए तो अहम बब्रिमी हम बता रहे हैं क्या बता रहे है तुम भले चैतन्य सकल में व बिहाय सारे दुनिया का जो दुनियादारी सब छोड़ो सकल में चैतन्य चंद्र चरणम चैतन्य चंद्र चरणता अनुरागम सब छोड़ दो एकांत तो चैतन्य चरण में अनुराग विधि करो विषय में अनुराग इधर उधर कितना सारे आपका समय जा रहा है आपको मालूम नहीं है क्या परीक्षित जी को सात दिन का अंदर मौत का वारंट आ गया था तो ये जो परीक्षित का बात है गोकर्ण जी जो बता रहे गोकर्ण जी का कथा जैसे गुंडुगारी मुक्ति वो मुक्ति तो है ही है यहाँ देखो परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत जिसको चार पांच जाएगा एशो महाभागवत हो भागवत में एक एक जगह बार बार बोले परीक्षित महाराज के बारे में एशो शो महाभागवत ये महाभागवत का इसको जो लेकर भगवान का धाम में पहुँचा देना इस किसका का काम कौन किया था सुखदेव गो स्वामी जी भागवत सुनकर भागवत का कथा सुनाकर हैं जब परीक्षित महाराज अंतिम में उन, सिद्धोस्मी सिद्धोस्मी अनुग्रहित्मी भवता जत को श्रावितो जच्चो में साक्षात अनादि निधनम हरिम ये श्लोक को आएगा कल हम चर्चा करेंगे देखोगे तो श्रीमदभागवत जी महापुराण ये आपको साक्षात भगवत प्रेम देने वाला प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थ महान हो चैतन्य महापो का विचार प्रेमा पुमार्थ महान अर्थात जितना सारे पुरुष है पुरुष ये पुरुषों को प्रेमदान करेंगे अब पुरुष मतलब आप बोलेगे स्त्रियों लोगों के लिए माना है क्या ये नहीं पुरुष आप समझे ही नहीं पुरुष शब्द आप समझे ही नहीं पुरुष शब्द जो आपने उच्चारण किया इसका मान ही आपको पता नहीं क्या बोला महाराज पुरुष शब्द मैंने स्त्री पुरुष है नहीं पुरुष शब्द का अर्थ है ये देहो जो पूर है पूर मैंने मंदिर देहो रूप इसमें नौ गेट है नौ गेट है ना नाइन गेट सा नवदीपे दे सुखम बसी नौ गेट जुक्तो यह मंदिर है इसमें भगवान बसते हैं जीवात्मा परमात्मा दोनों है इसमें बोला है विचार पूरे पूरे पूरे देहे बसती पुरुष हो तुमको तो पुरुष क्यों बोला जाता है ओ मैया को भी हम पुरुष बोलेंगे बोले पुरुष क्यों बोला बोले इसका माने हैं पूरे अर्थात देहे पूरे अर्थात ये देहे बसति इति पुरुष जो जीवात्मा ये देहोरू पूर्व में विराज करते हैं इसको पुरुष नाम दे पुरुष पुरुष नहीं तो ये जो बताया जो सारे ये जो परीक्षित महाराज जी को जो साक्षात प्रेम संपत्ति दे दिया इसको पता नहीं आपको पता नहीं तो आप क्यों क्षमा का टाइम नष्ट करते हो एक पल भर भी पक्का संतों का सामने जिसका आंख का मैं जल रहा है दुनिया को उद्धर कर सकता है उसका सामने बैठकर थोड़ा बहुत दो शब्दों को सुनो इतना बातें तो सुने घर जाओगे इधर से निकालोगे फिर चर्चा हो जाएगा इधर से इधर निकालेगा बस शुरू हो गया कथा तो उसको बोलता है श्रोवन करना जो जाने का बाद बेहूश हो जाता है शब्द तो नहीं निकलता शब्द तो नहीं निकलता कहीं कोई, कोई पूछे तो वृंदावन हाँ, हाँ, हाँ। में तो ऐसा ही सुनते हैं एक-एक महात्मा ऐसा सुनते हैं बार बार दे ए, ए। क्या? आवाज नहीं देते क्योंकि वो जो शोभन किया है उसमें डूब गया कौन सी कायन कैसा किस्म का शोभन होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत हमको बोलना है वक्ता अवश्य कृष्ण परायण होगा कृष्ण प्रेमी जरूर होगा सर्वभूत समदर्शी होगा किसी के ऊपर नहीं ऊंचा नीचा उसका कोई लोभ नहीं होगा समझा और निष्ठावान होगा आचरण परायण होगा ये सब सारे क्राइटेरिया स्वयं भागवत तो भागवत प्रवचन पो, में बैठ सकता है नहीं तो संभव नहीं दिल में कोई भी कोई बासना नहीं है बक्ता स्वराग और निराग दिविदो भवे जीवों को सही बात बोला बक्ता दो किस्म का है एक स्वराग अर्थात कामना वासना लेके प्रवचन करता है और एक है पूरा बाहर चला गया बहुत पहुंचा हुआ संत। वो प्रवचन करता है और बक्ता अवश्य दृष्टांत तो कुशलह ऐसा ऐसा दृष्टान्त तो देंगे भगवत प्रवचन में जो ये प्रवचन के द्वारा ही आधा उसका समझ में आ जाएगा क्योंकि तत्व बताएगी कि कितना समझे तो समझेगा नहीं जितना सारे तत्व बोलोगे वृंदावन में ठीक है जहां हर जगह एक ही बात नहीं चलता तो ये जो है तत्व सिद्धांत तो ज्यादा बोलोगे तो उसका दिमाग में नहीं आएगा क्या बोल रहा है हमारा तो इसका जितना उदाहरण दृष्टांत तो कुशल दृष्टांत तो कुशल ऐसा ऐसा उदाहरण देंगे उदाहरण के द्वारा उसका ये सब आ भी बहुत किस्म का होता है बहुत किस्म का तो विशेष सिद्धांत तो हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे समय चला जाएगा ओम नमो भगवते परम हंसो रसा सदित चरण कमल छिन्मको भक्त जन मनस निवसायो श्री राम चंद्राय नमो नम ओ नमो भगवते परमहंस रसा सा दि तो चरण कमल चिन्मक रंदायो भक्तजन मन सुनिवसा श्री राम चंद्राय नमो नम ये वंदना का साथ साथ भागवत शुरुआत में आप लोगों में संदेह आ गया कि शैम बाबा कृष्णों का भजन करते हैं राम जी का वंदना कैसे कर दिया ये तो बड़ा मुश्किल हैरान की बात है महाराज हमने नहीं किया आदि टीकाकार श्रीधर गोस्वामी पाद इन्होंने भागवत का टीका लिखने का पहले ये वंदना किया ओम नमो भगवते परमहंस रसा सदी तो चरण कमल चिन्मकर भक्त जन मन सी वसा श्री राम चंद्राय अब दुनिया का समझ में नहीं आ रहा है रामजी का क्यों तो भागवत कृष्ण कहे इसका अर्थ व्याख्या किया वृंदावन में उच्चा संत रहते थे ऐसा ऊंचा संत पूछो मां इसका नाम है बंशीधर जी महाराज श्रीधर स्वामी पाद को चरण हृदय में कारारुद्ध करके रख दिया सीधा सही पद का जो टीका है सीधा समय पद का ध्यान करते करते सीधा समय पद का एक एक सीधा सही पद तो भागवत का टीका लिखा है अरे महाराज टीका का ऊपर भी टीका लिखा है सीधा सही पद तो भागवत जी का टीका लिखा है एक एक शब्दों के क्या माने हैं और भी सीधा सही पद ऐसे नहीं जानते सीधा सही पद कैसे जानते भागवत का पूरा और तो सीधा सही पद जाते महाप वो शास्त्रों का अपमान है श्रीधरम व्यक्ति निशिंग प्रसादात साक्षात निशिंगदेव प्रकट होके आशीर्वाद करके बोले पूरा ये सब तुम्हारा ही नजर आएगा भगवत का क्या अर्थ है श्रीधरम व्यक्ति निशिंग प्रसादात निशिंग प्रसाद निशिंगदेव का प्रसाद के द्वारा बागी सजस बदने लक्ष्मी जस् चबी जस्यांग सिंह मोहम्मद अब इसका माने क्या हुआ बागी ईसा जस बदने लक्ष्मीर जस भक्सि क्या क्या माने है बाघ ईशा मतलब सरस्वती वैकुंठ जगत का ये जगत का सरस्वती नहीं है जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलोसॉफी आ जाएगी ये सरस्वती नहीं है वैकुंठ जगत का जो सरस्वती है उसका छाया सरस्वती हमने बैठक किया था सब भूल गया सब है प्रमाण उसको बार बार चर्चा करोगे कभी भी ये सिद्धांत तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा तो उसमें क्या बोला बागीशा ईसा जस्वदने जिसका जवान पे निशिंग का मुख पे सरस्वती बैठे रहते हैं बागस्वदने लक्ष्मीर जस जस शास्त्री हृदय संगीत जिसके कीपे होने के द्वारा संगीत एकदम पूरा हमारा किसी भी हमारा सिद्धांत तो छुपे नहीं रहे गुरु गुरुजी प्रकाश कर देंगे अब वो सीधा साई पाद का टीका का ऊपर होता ही नहीं सीधा साई पाद का टीका का ऊपर होता ही नहीं जब वल्लभाचार्य जी महाप्रभु का सामने बड़ा हिम्मत करके ये बताया था अरे हमने महाराज प्रभु हमने तो सीधा साई का सीधा साई पाद का टीका को हमको अच्छा नहीं लगा हमने तो ये सब सिद्धांतों को ग्रहण नहीं कर पाया हमने नया टीका लिखा देखो महाप्रभु तो एकदम गुस्सा हो गया आग हो गया एकदम निसिंहदेव तो वही है कौन है निसिंहदेव महाप्रु ही निदेव होके तो आता है तो इतना गुस्सा हो गया तो सामने ऐसा बताया कि महाराज सामी नहीं माने तारे बेशा मध्य गुनी वो तो बेशा है जो सीधा साई पद को चुप हो गया बोला नहीं सामी नहीं माने तारे तो बेशा मुद्दे को नहीं तो बेसा है उसका साथ क्या बात करो तो चुप हो गया अरे बाद में जब क्षमा किया महाप्रभु क्षमा प्रार्थना किया बोले देखो दोबारा कभी भी अहंकार के द्वारा ऐसा हिम्मत मत करो सीरत समी मानते नहीं हो इतना तुम्हारा अहंकार हिम्मत है दुनिया में जो भी व्याख्या करे सारे सीरत सही पात का चरण अनुसरण करके करेगा जैसा देखो चैतन्य चर्चा में तो, तो प्रकाशित हुआ कृष्णदास कुराज का कृष्ण कबीराज का हाथ में लेकिन उन्होंने पल पल में प्रार्थना किया वृंदावन दास ठाकुर पदे मोर नमस्कार इनके कृपा के द्वारा हमारा थोड़ा बहुत स्पूर्ति हो जाए ये सीखो इसको सीखना पड़ेगा विनम्रभाव इसको बोला है बाहर में महाराज द्वंदोवत विनम्रभाव नहीं है तो कपट कपट है विनम्रभाव अलग है तो उसका जवान वे सिद्धांत तो आए नहीं तो आएगा नहीं तो इसमें क्या है सीधस्त का सिद्धांतों का ऊपर और हो ही नहीं सकता और माँ प्रभु यह स्थापन किया सिद्ध का सिद्धांतों को सामने रखकर सिद्धांत तो बनाना है अगर कोई विशेष पूर्ति हुआ कृष्ण ने कराया तुमको तो सीधस् अपमान करके नहीं सामने रखो पहले तो बल्लवाचार्यों ने बाद में टीका किया वो टेका महाराज बहुत अच्छा हुआ था बाद में जब अहंकार छोड़ के स्वर्णांग तो तो होके रोया अरे महाराज हमने तो अपराध कर दिया क्षमा करो सीधा पाद जो महाप्रभु ने कृपा किया तो वल्लभाचार्य जी भागवत का सुंदर टीका किया लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी का जो टीका है यह विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी का टीका है गौड़िया संप्रदाय का यह टीका इतना मीठा है इसका ऊपरा टीका नहीं हो सकता सीधा साई पाद का टीका तो है ही है लेकिन विश्वनाथ चकुर्तिवाद का टीका जो है ये सीधा संत का टीका तो अच्छा है फिर भी विश्वनाथ ऐसे अठारह किस्म का भागवत जी का टीका हमारा नजर में है वीर राघव से लेकर विजय विजयाध्वज बल्लवाचार्य विश्वनाथ चकुर्तिवाद से लेकर पूरा अठारह किस्म का भागवत जी का टीका बाकी तो जो ऑथेंटिक नहीं है प्रामाणिक नहीं है ऐसा तो बहुत बहुत है लेकिन प्रमाणिक अठारह किस्म का सबने मान लिया बी राघब इसे लेकर सारे धीरे धीरे 18 किस्म का टीका अभी इसको बोल के हम खत्म करेंगे सब लोग को बैठने का तो अभ्यास नहीं होता जो तो रस आसादन करेंगे नहीं तो दो चार घंटा महाराज कैसे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता रस में डूबो तब ऐसा नहीं तो आनंद नहीं लगेगा क्या है महाराज तो इसको जीवन प्राण बनाना पड़ेगा भागवत जी को तो इसमें ये सीधी पाद जी श्रीमद्भागवत जी का टीका लिखने का पहले ये श्लोक रचना किए अब इसका माने क्या है ये वो जो जिस महात्मा का हमने नाम बोला अभी वंशीधर जी महाराज इन्होंने सीधस्पाद का पूर्ण कृपा प्राप्त तो हुए हैं उन्होंने इसका टीका लिखे हैं इसका व्या टीका का ऊपर टीका उन बोले हैं जी ये जो सीधा सही जी भागवत नामक जी, जो अनंत रस सागर इसमें जब नजर आया तो उसको पागल हो गया बोले महाराज इसमें डूबे लग हम तो डूब जाएंगे हम तो सिद्धांतों का पार नहीं पाएंगे तब उनको याद आया कि जैसे श्री रामचंद्रो सागर को पार करके सेतु वंदन करके रावण को उधर उधर कर दिया ऐसा माफिक राम जी का याद आ गया अचानक बोले यही तो एक है सेतु बंधन कर देंगे हम तो सेतु से पार हो जाएंगे कैसा सुन्दर सिद्धांत तो है देखो तो ये राम जी को पुकारें ये तो साधु संतों का हृदय का प्रेम नामक वस्तु है परमहंसो में कममलम परमंसो वैष्णवो का प्राण का धन है भागवत इसको भी महाराज आज का समाज का आदमी व्यासन बना दिया उसको लेकर नाचना कूदना और पैसा लूटना ये जो कुछ भी करे सब अपराध हो रहा है भागवत भक्तों भगवान भागवत को लेकर भक्ति नहीं हो रहा है सारे जगह अपराध हो रहा है मंदिर का स्थापना वैष्णव के द्वारा संभव मंदिर का परिचलना वैष्णव के द्वारा संभव मंदिर का रक्षा मंदिर का जो कुछ भी है परम वैष्णव के द्वारा संभव जब भी मेटेरियल आदमी उसमें हिस्सा लेंगे तो ओ, सारे खत्म चौपट सारे जगह देखोगे जाओ जाओ हम तो ये भाटेंडा मंदिर में आके हमको आनंद हुआ अरे कम से कम देखने को मिलता है ये लोग आके कीर्तन कर रहा है हमको तो आनंद हो रहा है अरे इससे तो बहुत अच्छा लेकिन बाकी जगह जगह देखो क्या हो रहा है बहुत अच्छा इधर भक्तिवेन ठाकुर का कीर्तन हो रहा है कभी भी बाजार का कीर्तन नहीं हो रहा है तो आनंद हो रहा है अच्छा है श्रीरोत्तु को श्री मार्ग का अवशेष कोरोना है तो जो भी है तो सीधा समीपाद जी का वो जो भाव है ये है जो श्री रामचंद्र जी जैसे सेतु बंधन कर दिए और बानव लोग सारे पार होकर उधर पहुंचे और सेतु बंधन का बादी बाद ही वहाँ गया उसके बाद फिर उधर से लौट भी आया था तो इसीलिए सिदोसाइपा जो सोजा रामचंद्र का वंदन करे उन्होंने थोड़ा सेतु बंधन कर दे सिद्धांतों का सेतु संग सेतु बंधन कर दे क्योंकि हमको तो पारापार नहीं दिख रहा भागवत तो पारापार सुन अनंत अनंत रसागर इसको क्या करें हम ऐसा करके वंदना किए उसमें और सारे अर्थ हैं परमंशु व्यक्ति जो है उसका जो रस आसादन करते परमशु व्यक्ति लोग छुप छुपा परमंश व्यक्ति लोग कैसे होता है? जैसे दूध और पानी मिला दो उसमें से दूध को छाट लेंगे और पानी को फेंक देंगे परमंश ऐसा खमता है इसलिए परमंशु व्यक्ति प्रचार में आए प्रभुपात परमंश है भक्तिपूर्ण पूरी से है परमंश है परमंशु व्यक्ति देखने में लाल कपड़ पर सन्यास लेकिन परमंश है फिर भी इच्छा करके प्रचार करने के लिए देखा था ऐसा मत करो ऐसा मत कर ये गलत सिद्धांत तो क्यों चिल्लाते हैं ये क्या दोस्त देख रहे हैं क्या दोस्त देखना नहीं है ये बोलना पड़ता है नहीं तो होगा नहीं सारे समाज खत्म हो जाए जब बोलने वाला कोई नहीं होगा सिद्धांत तो स्थापन करने वाला तो समाज गया जितना भी आपका पैसा है जितना भी बड़ा मंदिर बना गया वो नहीं रहेगा संपत्ति तो सिद्धांत तो, सिद्धांत तो संपत्ति है सिद्धांत तो बैंक की अमानत नहीं है लिखा हुआ है दिखा हुआ का शास्त्रों का भी जय तो सिद्धांत जो है वही संपत्ति है प्रेम संपत्ति सिद्धांत तो संपत्ति बाकी क्या कचरा लेके आप चल रहे हो श्रीमदभागवत जी महाप्राण प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक का उच्चारण करके ही आज विराम देंगे काल से तैयार हो जाना जैसे ज्यादा से ज्यादा हरिकथा सुने ज्यादा से ज्यादा नहीं इच्छा है तो कोई जा सकता है लेकिन हमारा अंदर में दुख ना हो कि हम देने आए थे शिल भक्तिवल्ल अक्त को श्रीमाज का कीपा हमको मौका नहीं मिला ऐसा ना होए हमारा अंदर में दुख हो जाता है ऐसा ना होए श्रीमान भागवत महापुराण प्रथम स्कंदो प्रथम औय का प्रथम श्लोक शोभन कर दो यही है गायत्री देके शुरू किया इसका व्याख्या काल शुरू होगा काल से पूरा चलना शुरू कर देगा नम सो यमतरासास्विगस्राट तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवयमुंती यूर तेजो वारीमीदा यथा विन योति सर्गह सा धाम सदा निरस्तकुहक सत्यम परम सत्यं परम धीमह इसका बारे में ये श्लोक का व्याख्या होगा बहुत समय तक यही जो पहला श्लोक जन्मादसम इतराशाटो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयंत हो तेज बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रो तिस्विषा धाम्यास्तान सदा निरस्त कम सत्यम परम धीमहे ये श्लोक को पहुपाध्य ढाका में झूलन वहाँ एक महीना का व्याख्या किया जन्माद सौ श्लोक एक ही श्लोक अभी महाराज ये महापुरुष का आजीव भाव है वो भी नाम जो चल रहा है नाम चल रहा है नाम चल रहा है हाथ में नाम और जन्माद सौ श्लोक का व्याख्या कर रहे नाम चल रहा है और जन्मादोश श्लोक का व्याख्या कर रहे, हैरान है की व्याख्या है। दुनिया में कोई नहीं सुना है जन्मा दो सौ महीना फिर एक महीना कर प्रोपात बोले हम हमारा संतुष्टि नहीं हुआ एक महीना इसलोक व्याख्या करके इसमें सारा भागवत का मूल इसमें छुपा हुआ है इसको बारे में काल सुनोगे तमाली देवम पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार सुमुद्र से तुम भजाम भगवत हो स्वरूप बां छा कल पतितान पावन भ्यो नमो नमो ध्यान से सुनो एक शोभन में ही आपका हो जाएगा। गुरु जी आया है ना हृदय में चढ़ के आए है नमो नमस्त अखिलनायो निष्कर नाय अद्भुत कार ना सरवागम नाय नमो अपवर्गायो पराय नयो नमो नमस्त अखिल कारण आयो अखिल अखिल नमो नमस्त अखिल कारण आयो अद्भुत कारण वो परम कारण जो वस्तु है वेदांतों का सूत्र है ये नमो नमस्त अखिल कारण आयो अखिल जो कारण है जितना सारे कारण का कारण है ये भगवान को स्वती किए जग गंद्र गौ, जी नम नमस्त अखिल कारण अर्थात जो ब्रह्म संगीता के जो है जो भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं न गोविंदमादि पुरुषम तमह भजाम तमहंग भजा, तमहं भजामी इधर बताया निष्कारण ये जो प्रपंच इसमें भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व में नहीं है निष्कारण आय मतलब ये व्याप्त तो है ही है लेकिन जो पूरा कारण का कारण है होते हुए भी जो ये कारण का बाहर है जिसका अस्तित्व है इसलिए बोला नमो नमस्त अखिल कारण आय निष्करण आय अद्भुत कारण आयो सर्वागमनाय महार सर्व आगम का जो दिग्दर्शन है उसमें ये प्रभु को दर्शन कराता है लेकिन गजेंद्र किसी को नाम नहीं किया वेदांत का सूत्र जैसा है हैं ऐसा करके गौदेन जो किए हैं बहुत सारे हैं हमारा याद भी है बहुत सारे काल सब सा बाद में चर्चा होगा एक एक करके रोज ही बोलना है एक एक करके ठीक है कल बोल देंगे वंछा कल्प के पास सिंधु पथितान पावन भो वैष्णव भ्यो नमो